ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में पिता के पत्र पुत्री के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी प्रिय पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्रों का प्रेमचंद द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद में से प्रस्तुत है चौथा, चौथा पत्र जानवर कब पैदा, पैदा हुए हम, हम बदला चुके हैं है। कि शुरू में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी, पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीजों में से थे वे, वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकल आते और उन्हें पानी न मिलता तो जरूर मर जाते होंगे जैसे आज भी मछलियाँ सूखे में आने से मर जाती हैं, लेकिन उस जमाने में आजकल से कहीं ज्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे वे मछलियाँ और दूसरे पानी के जानवर जिनकी खाल जरा चिमड़ी थी सूखी जमीन पर दूसरों से कुछ ज्यादा देर तक जी सकते होंगे क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी इसलिए नर्म मछलियां और उन्हीं की तरह के दूसरे जानवर धीरे धीरे कम होते गए क्योंकि सूखी जमीन पर जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल था और जिनकी खाल ज्यादा सख्त थी वे बढ़ते गए सोचो कितनी अजीब बात है इसका यह मतलब है कि जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीजों के अनुकूल बना लेते हैं तुमने लंदन के अजायब घर में देखा था कि जाड़ों में और ठंडे देशों में जहाँ बहुतायत से बर्फ गिरती है चिड़िया और जानवर बर्फ की तरह सफेद हो जाते हैं गर्म देशों में जहाँ हरियाली और दरख्त बहुत होते हैं वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसे उनके आसपास की चीजें हों। उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सकें। क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीजों से मिल जाए तो वे आसानी से दिखाई नहीं देंगे सर्द मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सके इसीलिए चीते का रंग पीला और धारी होता है उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है वह घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है इस अजीब बात का जानना बहुत जरूरी है जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की, की आसपास की चीजों से मिला देते हैं यह बात नहीं है कि जानवर अपने को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं उनको जिंदा रहना ज्यादा आसान हो जाता है उनकी तादाद बढ़ने लगती है दूसरों की नहीं बढ़ती। पड़ती इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती है इससे यह मालूम हो जाता है कि नीचे दर्जे के जानवर धीरे धीरे ऊंचे दर्जो में पहुंचते हैं और मुमकिन है कि लाखों के बाद आदमी हो जाते हैं हम ये तब्दीलियाँ जो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं देख नहीं सकते क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होती है और हमारी जिंदगी कम होती है लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीजों को बदलती तथा सुधारती रहती है वह न तो कभी रुकती है और न ही आराम करती है तुम्हें मालूम है कि दुनिया धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इसका पानी सूखता जाता था जब यहाँ ज्यादा ठंडी हो गई, तो जलवायु बदल गई और उसके साथ ही बहुत सी बातें बदल गयी जो जो दुनिया बदलती गई, जानवर भी बदलते गए और नई नई किस्म के जानवर पैदा होते गए पहले नीचे दर्जे के दरियाई जानवर पैदा हुए फिर ज्यादा ऊंचे दर्जे के इसके बाद जब सूखी जमीन ज्यादा हो गई, तो ऐसे जानवर पैदा हुए जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, जैसे मगर या मेढक इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो सिर्फ जमीन पर रह सकते हैं और तब हवा में उड़ने वाली चिड़िया आया मैंने मेंढक का जिक्र किया है इस अजीब जानवर की जिंदगी से बड़े मजे की बातें मालूम होती है साफ समझ में आ जाता है कि दरियाई जानवर बदलते बदलते क्यों कर जमीन के जानवर बन गए मेंढक पहले मछली होता है लेकिन बाद में वह खुशकी का जानवर हो जाता है और दूसरे खुशकी के जानवरों की तरह फेफड़े से सांस लेता है उस पुराने जमाने में जब खुशकी के जानवर पैदा हुए बड़े बड़े घने जंगल हुए जमीन सारी की सारी झावर रही होगी उस पर घने जंगल होंगे आगे चलकर ये चट्टान और मिट्टी के बोझ से ऐसे दब गए कि वे धीरे धीरे कोयला बन गए तुम्हें मालूम है कोयला गहरी खानों से निकलता है ये खाने असल में पुराने जमाने के जंगल हैं शुरू शुरू में जमीन के जानवरों में बड़े बड़े सांप छिपचिलिया और घड़ियाल थे इनमें से बाज 100 फुट लम्बे थे सौ फुट लंबे सांप या छिपकली का जरा ध्यान तो करो तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों की हड्डियां लंदन के अजायब घर में देखी थी इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो कुछ कुछ हाल के जानवरों से मिलते थे ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे जो जानवर आदमी से बहुत मिलता जुलता है वह बंदर या वनमानुष है इससे लोग ख्याल करते हैं कि आदमी वनमानुष की नस्ल है इसका यह मतलब है कि कैसे और जानवरों ने अपने आप को आसपास की चीजों के अनुकूल बना लिया और तरक्की करते गए इसी तरह आदमी भी पहले एक ऊंची किस्म का वनमानुष था यह सच है कि यह तरक्की करता गया या यूं कहो कि प्रकृति उसे सुधारती रही पर आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं यह ख्याल करता है कि और जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदर और वनमानुष के भाई बंद है और आज भी शायद हमें से बहुतों का स्वभाव बंदर के समान ही है तो ये था पिता के पत्र पुत्री के नाम में से लिया गया चौथा पत्र जानवर कब पैदा हुआ